प्रवचन साधना में आहार का महत्व ज्यों था त्यो ठहराया प्रवचन नौवां बाह्य अनुशासन से नहीं आत्मबोध से जियो दूसरा प्रश्न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 जबरदस्ती उसका दूध छीना जा रहा है उसके बच्चे का दूध छीना जा रहा है और ये भी ध्यान रखना कि गऊ का दूध पियोगे तो सांड हो जाओ, तो दो तो सांडों के लिए है आदमियों के लिए नहीं जितना ज्यादा दूध पियोगे उतने ही कामवासना सताएगी, सात्विक कैसे हो जाएगा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 जैसे कि बुरे विचारों को मन में आने देना या ना आने देना तुम्हारे बस की बात बुरे विचार आएंगे तो तुम क्या करोगे और मजा तुम देखते हो एक तरफ कहते हैं तुम्हारे स्वामी लटपनन ब्रह्मचारी मन में बुरे विचार ना आने तो लंगोट के पक्के रहो जब बुरे विचार नहीं आते तो लंगोट के पक्के रहने की क्या जरूरत ये तो बड़ी उल्टी बात हो गई जब बुरे विचार आते नहीं तब लंगोट ढीला भी रखो तो क्या हर जाए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 साक्षी भाव का तो अर्थ यह जो भी विचार आते हो, बुरे की अच्छे जाग कर सिर्फ देखते रहो ये विचार आया ये उठा ये सामने खड़ा हो गया ये विदा होने लगा ये गया ये गया ये गया, ये गया दूसरा आ गया जैसे रास्ते के किनारे कोई राह को चलते हुए देखे कार गुजरी बस गुजरी बैलगाड़ी आई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 चंदुलाल की अपनी पत्नी गुलाबों से एक दिन नौकझों को गई और वे गुलाबों से बोले देखो इस तरह अंटसंट न बको अन्य में सभी मित्रों को बता दूंगा कि शादी के पहले भी तुम्हारे साथ मेरे संबंध थे हाँ बता दो डर किसे और मैं भी लोगों को बता दूंगी कि तुम कोई पहले व्यक्ति नहीं हो जिसके साथ में सोई थी सच्चाइया कुछ और है छिपावटे कुछ और हैं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 ट्रेन से उतरते हुए स्वामी मटकानाथ ब्रह्मचारी रहे होंगे तुम्हारे लटपटनंद ब्रह्मचारी जैसे ने एक छाता उठाया और बगल में दबा के आगे बढ़ने लगे कि अचानक उन्हें एक आदमी ने पकड़ाओ का कहा स्वामी जी क्या आपका नाम नंदलाल है जी नहीं लेकिन क्यों बात यह है स्वामी जी की जो छाता आप ले जा रहे हैं नंदलाल का और वह मैं हूँ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 दो तीन महीने लग जाने वाले थे धंधे के काम से गए थे बड़ी चिंता थी गुलाबों की अभी अभी शादी हुई थी चंदूलाल की जवान स्त्री को कैसे अकेला छोड़ जाएं? भारतीय शास्त्र कहते हैं जब स्त्री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 स्वभा था वो मालिक समझे कि ये आदमी तो चोरा सकते नहीं तो यहीं खड़ा हुआ है। और साथ उसका दूम में मालिक का कि पकड़ो पुलिस में ले जाओ एक तरबूज खरबूज के खेत में बार बार ये हुआ आखिर उसने कहा कि हर बार जब भी मैं आता हूं तब ये छोकरा हमेशा से यहां होता है। और हमेशा ही चिल्लाता कि पकड़ो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 कहा कि तुम्हारा भी अजीब हिजाब है तुम चोरी किसी की ना हो जाएंगे इसीलिए कि गांव में कोई बच्चा चोरी ना कर पाए मैं यही घूमता हूं आधी रात तक चक्कर लगाता रहता हूं किसी के खेत में चोरी नहीं होनी चाहिए उसने मुझे दो तरबूज भेंट की उसने कहा बेटा ऐसे ही इसी तरह जीवन होना चाहिए सात्विक जीवन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 हम अपना स्नान जारी रखे स्वामी ने तो एकदम दौड़ लगा दी किनारे की तरफ वो बोला कि तुम जानो तुम्हारा महल जाने मेरे तीन कपड़े वो बिल्कुल दीवार के पास रखी कहीं जल ना जाए सम्राट ने कहा थोड़ा सोचो मेरा महल जल रहा है और तुम सिर्फ तीन कपड़ों के पीछे भागे जा रहे हो किसकी आसक्ति ज्यादा है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 सब कामवासना के ही रिश्ते हैं मां भी कामवासना का ही रिश्ता है तुम्हारे पिता की पत्नी है वो तुम उससे पैदा हुए हो कामवासना से ही पैदा हुए हो और बहन से भी कामवासना का ही रिश्ता है तुम एक ही गर्भ से आए हो, एक ही कामवासना के स्रोत से आयो और क्या रिश्ता है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 क्योंकि सजी बची ऐसी सजी बची कि कोई चौंटी ना ले तो दुखी लौटे घर कोई धक्का ना मारे तो सोचे कि हमें सुंदर नहीं दिखाई पड़ती तो मेरा सारा सास श्रृंगार व्यर्थ गया तो चंदूलाल ने उसकी आकांक्षा पूरी कर दी चौंटी ले थी मगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया और ऐसी कुटाई की चंदूलाल की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 उन्होंने चंदूलाल की पिटाई करती, कपड़े फट गए लहूलुहान हो गया मुंह खरों आ गई और उस पुलिस वाला छाती पे बैठा और देरा धमाधम और कह रहा कि देख आवाज़ से हर एक स्त्री को अपनी मां बहन बेटी समझ और तभी गुलाबो वहां आई और चंदूलाल से बोली हे पप्पू के पिता है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 हर किसी को आने दे रहा था फिर मैंने देखा कि तो मूढ़ों की जमात है इस भीड़ भाड़ में सिर्फ मेरा समय खराब हो रहा है मैं उनके काम आ सकता हूं जिनमें साहस हो और ये कायरों की जमात इकट्ठी हो जाती और इनकी भीड़ में वे मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते जिनको पहुंचना चाहिए था तो मुझे भीड़ को छाटना पड़ा और मेरी अपनी तरकीब में छाटने की मैं एक सेकंड में छाट देता हूं जरा सी बात से छांट देता हूं मुझे कुछ बहुत उपाय नहीं करना पड़ता जैनों की मेरे पास भीड़ थी दो दिन में छांट दी बस जैन धर्म के संबंध में कुछ कह दिया कि वो भाग खड़े हुए गांधीवादियों की भीड़ थी मेरे पास बस गांधी के संबंध में कुछ कह दिया कि वो भाग खड़े हुए मुझे जिसको छांटना हो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 वो दरवाजे से निकलता है दीवानों से नहीं टकराता और जिसके हाथ में दिया नहीं है उससे तुम लाख कहोगे दीवानों से मत टकराना वो टकराएगा सन्यास भी लो ध्यान भी करो और विवाह से कुछ विरोध नहीं विवाह में कुछ बुरा नहीं और ध्यानी अगर विवाह करे तो उसके विवाह में भी एक सुगंध होती क्योंकि उसके विवाह में भी